अनुमान के दो प्रकार अन्नम भट्ट जी बता रहे हैं स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान भेद से स्वार्थ अनुमान कहा जाता है स्वा स्वानुमिति हेतु स्वार्थ आ, आ, स्वार्थम अनुमानम जो स्व शब्द से लेना है व्याप्ति के निश्चयवान पुरुष को वन आदि साध्यों की धूमादि साधनों में साधनों में व्याप्ति का निश्चय जिस पुरुष को है ऐसे पुरुष को जो अनुमिति होती है उसके साधनभूत अनुमान को कहा जाता है स्वार्थ अनुमान स्वानुमिति हेतु स्वार्थ अनुमानम और उदाहरण बताया गया था जिसने बार बार पर्वत आदि में धूम को क्या महानस आदि में वन्य के साथ ही धूम को देखा और स्वयं निश्चय कर लिया कि धूम वन्नी का नियत सहचर है का मतलब वन्नी की नियत साहचर्य रूप व्याप्ति धूम में रहती है यह निश्चय कर लिया और इस निश्चय से युक्त तो फिर चला गया कालांतर में धू पर्वत के पास वहां धूम देखा व्याप्ति का स्मर और वन्य का संदेह हुआ फिर अभी तक जितने भी धूम देखे उन उनमें निश्चित जो व्याप्ति थी उसका स्मरण हुआ और ये अनिश्चय हुआ कि पर्वत में दिखने वाला जो धूम है वह भी पूर्वदृष्ट धूम के तरह वन्नी का नियत सहचर ही है यानी वन्य व्याप्य ही है तो व्या, वन्य व्याप्ति विशिष्ट धूमवान अयम पर्वत ये परामर्श ज्ञान हो जाएगा और इसके पश्चात तो अनुमिति होगी पर वो तो वन्नीमान ये व्याप्य वाला होने से व्यापक वाला भी हो जाएगा क्योंकि व्याप्य जो है व्यापक को छोड़कर के रह नहीं सकता घटाकाश मठाकाश में रह रहा है तो महाकाश में है नहीं? तो कि नहीं क्योंकि क्यूंकि महाकाश की व्याप्ति मठाकाश में भी है घटाकाश में भी है तो ऐसे ही जहां व्याप्य रहेगा महाकाश को छोड़कर के कोई आकाश रह ही नहीं सकता न घटाकाश रह सकता है न मठाकाश रह सकता है न पटाखा से रह सकता है ऐसे बिना वन के यानि व्यापक के धूम कहीं पर भी रह सकता तब तो व्याप्य कहा जाएगा और व्याप्य कहा जाएगा धूम को वनि के बिना न रहना ही उसका व्याप्य होना है व्याप्ति विशिष्ट होना है धूम के बिना भी रहेगा तो फिर ये वन्नी के बिना भी धूम रहेगा तो वन्नी व्याप्य नहीं कहलाएगा ये हो जाएगा ना अब परार्थ अनुमान का लक्षण करते हैं ये, ये तू स्वयं धूमांत अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावय वाक्यम प्रयुज्य तत्परार्थ अनुमान तो प्रयुज्यते प्रयुज्य तत्थनुमान ऐसा अनुय करना है जो पंच हा? हा, ये तू ऐसा है ना नु को मत रखिए तू तो, तो खाली वै, वैलक्षण्य का प्रयोजक है स्वार्थ अनुमान की अपेक्षा परार्थ अनुमान विलक्षण है वो परार्थ अनुमान में जो स्वार्थ अनुमान का वैलक्षण्य है वो दिखाने वाला तू शब्द है और यत का अन्वय कर दीजिए पंचावे वाक्य के साथ तो यत वाक्यम प्रयुज्यते तत्ार्थ अनुमान ऐसा जिन पंचावय जिस पंचावय वाक्य का प्रयोग किया जाता है उस पंचावय वाक्य को तत् शब्द से लेना परार्थानुमान कहा जाता है परार्थानुमान है पंचावय वाक्य परार्थानुमान है लेकिन जो कोई भी पांच अवयव वाला वाक्य परार्थ अनुमान नहीं कहा जाएगा अपितु केवल दूसरे को जिसको धूम में वनने की व्याप्ति का निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य को समझाने के लिए व्याप्ति निश्चयवान पुरुष के द्वारा प्रयुक्त जो पांच अवयव है उसे वन्नी की धूम में व्याप्ति का निश्चय भी कराना है और पर्वत में वन्य की अनुमति भी करानी है किसको करनी है ए, कराना है व्याप्ति का निश्चय भी और वन्नी की अनुमिति भी जिसको वन्य की व्याप्ति का धूम में निश्चय नहीं है ऐसे व्यक्ति को पर शब्द से लेना है परम प्रतिबोधयी तुम इसमें परम ये जो द्वितीय अंतर है ना उस परम से लेना वन की धूम में व्याप्ति का निश्चय जिसको नहीं है ऐसा व्यक्ति और उसे बोधय तुम का अर्थ है ज्ञापय तुम ज्ञान कराने के लिए क्या कराना है ज्ञान मुख्य तो कराना है पर्वत में वन्नी की अनुमति पर्वत वन्य वाला है पर्वतो वन्यमान ये निश्चय कराना है यह अनुमिति कहलाएगी प्रमा लेकिन यह अनुमिति उसी को होगी जिसमें पर्वत में दिखने वाला धूम जो है उसमें वन्य की व्याप्ति का निश्चय होगा उसी को धूम में दिखने पर्वत में दिखने वाले धूम से पर्वत में वन्य की वन्नी के अस्तित्व का निश्चय होगा अनुमिति होगी पर्वत में तो इसके लिए फिर वन्नी की धूम में व्याप्ति का निश्चय भी कराना है वो साधन है परामर्श ज्ञान कराना पड़ेगा ना और परामर्श ज्ञान बिना साधन में साध्य के व्याप्ति के नहीं होता है साध्य व्याप्य हेतु का पक्ष में रहना रहने का जो ज्ञान है वो परामर्श ज्ञान कहलाता है ना साध्य व्याप्य हेतु का पक्ष पक्षवृत्तित्व विषयक ज्ञान ये है परामर्श साध्य व्याप्य साध्य है वन एक दृष्टांत में लेकिन सब जगह वन्नी साध्य नहीं होगा ना तो साध्य शब्द से इसलिए सामान्य साध्य शब्द से लि, ल, लि, लिखा जा रहा है कि साध्य व्याप्य उसमें फिर जब विशेष विशेष उदाहरण में बताना होगा तो जो साध्य होगा उसको साध्य शब्द के स्थान पर रखना पड़ेगा साध्य व्याप्य हेतु का पक्षवृत्तित्व पक्ष में रहना पक्षवृत्तित्व पक्ष में रहना साध्य व्याप्य हेतु का पक्ष में रहने का निश्चय साध्य व्याप्य हेतु का पक्ष में रहने का निश्चय ये माना जाता है परामर्शिक ज्ञान ये परामर्शिक ज्ञान है ये परामर्श कब होगा उसके लिए व्याप्ति का ज्ञान जरूरी है साधन में साध्य के व्याप्ति का ज्ञान जरूरी है इसलिए व्याप्ति का ज्ञान भी कराना है फिर परामर्श ज्ञान कराना है तो और उससे फिर अनुमिति हो जाएगी अनुमिति के साधनों का ज्ञान कराने से अनुमिति हो जाएगी तो इसलिए परम प्रतिबोधयित तुम का निकलेगा जिसको वन्य की व्याप्ति का धूम में निश्चय नहीं है ऐसे व्यक्ति को व्याप्त पर्व धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय भी कराना है और वन्नी व्याप्य धूम का पर्वत रूप पक्ष में वृत्तित्व भी दिखाना है इसके लिए पांच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाएगा और ये निश्चय हो जाएगा तो फिर परोतो तो अनुमति भी होगी मुख्य तो अनुमति करानी है और उस व्यक्ति को भी अनुमति वैसी ही होगी जैसे व्याप्त धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय जिसको है उसे होती है जैसे अनुमति ऐसी अनुमति हो जाएगी इस व्यक्ति को भी हम्म प्रयुजते हम्म तत्परार्थ अनुमान किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है पांच अवय वाक्य का पांचावय वाले वाक्य का वो दूसरे को ज्ञान कराने के लिए इसको तो स्वयं ही होगा वाक्य प्रयोग किए बिना ही ऐसे अंदर ही अंदर वृत्तिया बनती जाएगी ज्ञान होता जाएगा हाँ उसको जैसा ज्ञान हो रहा है ऐसा ही ज्ञान सामने वाले को कराना इसको तो खाली धूम दिखेगा धूमवान पर्वत इतना ही दिखेगा ना तो पर्वत में का संदेह होगा ना तो वन में वन्य के व्याप्ति का धूम में निश्चय होगा अपने आप और ना तो वन्य व्याप् धूमवान अहम पर्वती लिंग परामर्श होगा जिसको धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय नहीं है उसको यह सब कुछ नहीं होगा तो परामर्श नहीं होगा तो फिर अनुमति भी नहीं होगी परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमति कहते हैं ना तो ये सब हो जाए इसके लिए पांच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है और वो पांच अवयव वाक्य प्रयोग करने वाला भी जिसको समझाना चाह रहा है जिसको ज्ञान कराना चाह रहा है उसका श्रद्धास्पद होना चाहिए उस पर विश्वास होना चाहिए आप तो व्यक्ति होना चाहिए जो कह रहा है वो सही कह रहा है ये निश्चय हो जाए बुद्धि में तब तो वो वाक्यार्थ का ढंग से ज्ञान होगा उसे और अनुमिति भी होगी नहीं तो जो बता रहा है वो गलत बता रहा है कि सही बता रहा है क्या पता ऐसा ही वो रहेगा संशय तो सम्यक वो नहीं हो पाएगी व्याप्ति का निश्चय भी नहीं हो पाएगा और परामर्श भी नहीं हो पाएगा अनुमिति भी नहीं हो पाएगी तो इसलिए लिखा कि यद तू स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय तो यद का तो उधर हुआ यंचावे वाक्यम यद प्रयोज्य तत्ार्थ अनुमान ऐसा है ना चाहे को शुरू में लो चाहे या बाद में लो लो प्रयोज्य के पहले लो रख लो और प्रयोग करने वाला कैसा है तो प्रयोग करने वाले को बताया कि स्वयं धुमात अग्निम अनुमाय स्वयं ही पर्वत में धूम देख करके अग्नि की अनुमिति कर ली है जिसने पर्वत में धूम का निश्चय धूम को देख करके वन्य व्याप्य धूमानायम पर्वत ऐसे लिंग परामर्श हुआ और फिर इस लिंग परामर्श से अनुमिति भी पर्वतों वन्यमान इत्याकारक हो चुकी है जिसको ऐसा व्यक्ति अनुमायकार है अनुमिति रूप प्रमा से युक्त व्यक्ति स्वयं धुमा अग्नि अनु, अनुमा का अर्थ निकलेगा पर्वतो वन इस अनुमिति रूप प्रमा से युक्त व्यक्ति वो क्या करता है अपने साथ में आए हुए व्यक्ति को चाहता है जैसा मुझे अनुमिति रूप परमात्मक ज्ञान हुआ ऐसा मेरे साथी को भी हो जाए लेकिन साथी को व्याप्ति का निश्चय नहीं है धूम में वन्नी के तो अनुमिति नहीं हो पाएगी इसलिए व्याप्ति धू की व्याप्ति का धूम में निश्चय कराएगा फिर वन्यव्यापी धूमवान पर्वत ऐसा परामर्श ज्ञान कराएगा और उससे परोतो वन्यमान ऐसी अनुमिति कराएगा इसके लिए पांच अवयव वाक्य जरूरी है उदाहरण के लिए बताते हैं यथा पर्वतो वन्मान ये प्रतिज्ञा वाक्य है धूमवत्वात हेतु वाक्य है योयो यो, यो धूमवान स स वन्मान ये दृष्टांत तो वाक्य है क्या नाम हाँ यथा महानसम यहां तक तथा यथा महानसम यहां तक जो है ना दृष्टांत वाक्य कहलाता है और तथा चायम इसे उपनय वाक्य कहा जाता है और तस्मात तथा ये निगमन वाक्य हैं ये पांच वाक्य हुए पहला प्रतिज्ञा वाक्य दूसरा हेतु वाक्य तीसरा दृष्टांत वाक्य दृष्टांत वाक्य कहो उदाहरण वाक्य कहो वो है महानसम तक तो ये जो के पास में पूर्ण विराम इस पुस्तक में लगा है वो होना चाहिए महानसम के पास और तथा चायम इतने को कहा जाएगा इसके पास भी एक पूर्ण विराम होना चाहिए तथा चायम यह है उपनय वाक्य और तथा इसे कहा जाता है निगमन वाक्य। अनेन प्रतिपादितात लिंगात अग्निम प्रतिपद्यते। तो अनेन प्रतिपादितात लिंगात अनेक अग्निम प्रतिपद्यते। तो इससे क्या होता है कि अनेन अने प्रतितािंगा परोपी तो ये जो है अनेन प्रतिपादितात लिंगात से समझना अनेन अनेन अनेन पंचाववाक्य प्रतिपादितात लिंगात यानी लिंग परामर्शात लिंग शब्द से लिंगशब्देना लिंग पारमो लिंग परामर्श होगा वन्य व्याप्य धूमान एम पर्वत इत्याक और उससे परोपी अग्निम प्रतिपद्यते, तो पर यानी जिसको धूम में वन्य के व्याप्ति का निश्चय नहीं था वह भी पर्वत में वन्य का अनुमित्यात्मक निश्चय कर लेता है प्रतिपद्यते का अर्थ है निश्चयवान हो जाता है निश्चय कर लेता है किसका अग्नि का किस में पर्वत में तो पर्वतो व्यमान यह प्रतिज्ञा वाक्य है ना यह पहला वाक्य है प्रतिज्ञा वाक्य दो व्यक्ति गए हुए हैं पर्वत के पास में घूमने के लिए एक को धूम दर्शन से जो प्रक्रिया होनी थी व्याप्ति का स्मरण वन्य का संदेह व्याप्ति का स्मरण और धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय और लिंग परामर्श उससे अनुमिति इस क्रम से एक को तो अनुमिति हो गई और दूसरे को खाली परोतो वो तो धूमवान इतना ही दिख रहा है। पर्वत में धूम दर्शन कर रहा है उससे अतिरिक्त मन में उसके कोई हलचल नहीं है न तो अग्नि का संदेह उसको पर्वत में हो रहा है न तो व्याप्ति का स्मरण हो रहा है न तो वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत ऐसा लिंग परामर्श हो रहा है इसीलिए जब अनु अनुमिति का हेतु ही नहीं हो रहा है मन में आ रहा है तो उसे परोतो वन्यमान ये अनुमिति रूप प्रमा भी नहीं होगी एक तो पर्वत में वन्य निश्चय करके बैठा और एक केवल पर्वत में धूम का दर्शन कर रहा है अब साथ वाला जिसको पर्वत में वन्य की अनुमति हो गई है वह अपने साथी को भी पर्वत में वनी का निश्चय कराने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग कर रहा है वो बताएगा उसे कि देखो देवदत्त तो यह जो देख रहे हो तुम जहा पर्वत में धूम निकलता हुआ वहा अग्नि है तो वो कहेगा अग्नि कैसे हैं? जैसे धूम है तो दिख रहा है ऐसे अग्नि होता तो वो भी दिखता ना दिख तो नहीं रहा है इसलिए अग्नि है कैसे कहेंगे तो उसके लिए फिर हेतु बताएगा पहले प्रतिज्ञा वाक्य किया कि वन्यमाल। पर्वत वन्यमान पर्वत वन्नी वाला है लेकिन सामने वाले को धूम दिख रहा है कहा धूम वन्य यदि होता तो दिखता नहीं दिख रहा है इसलिए तुम कैसे कहते हो कि पर्वत में वन्नी है तो का धूमात का धूम होने से जहा पर्वत में धूम है वहां वन्नी भी है का धूम होने से वन्नी कैसे रहेगा कहते इसलिए कि और तो बताएगा कि यो यो धूमवान स स वन्नीमान यथा महानसम तो जो भी पदार्थ धूम वाला है वह अग्नि वाला भी होता है यानी धुआं जहाँ रहता है वहां अग्नि भी होता है तो यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानसम तो भंडार घर आदि में भोजनालय आदि में क्या हुआ वो रसोई घर में अग्नि है धुआ भी है यज्ञशाला में अग्नि भी है धुआं भी है तो धुआ अग्नि के साथ ही रह रहा है तो महानसम का मतलब पाकशाला और उसे उपलक्षण समझना यज्ञशाला आदि का धुआं है तो यथा महानसम यहां तक हुआ तो कहा ठीक है महानस में वन्नी के साथ ही धूम है मान लिया लेकिन यहाँ तो धूम अकेला दिख रहा है वन्नी के साथ तो दिख नहीं रहा है इसलिए यहां धूम होने से अग्नि कैसे होगा तो उसे समझाने के लिए वो बताएगा कि यो यो हाँ तथा चायम जैसे महानसादी धूम वाले होने से वहाँ वन्य भी तुमने देखा का अर्थ है बिना वन्य के धूम रहता नहीं है धूम वन्य का नियत सहचर है ये ज्ञान कराया तो कहा तथा चायम तो अयम का अर्थ है पर्वत में दिखने वाला धूम तो पर्वत में दिखने वाला धूम भी तथा है तथा है का मतलब मानसादि में देखे गए वन नियत सहचर धूम के तरह ही है जैसे मानसादि में दिखा हुआ धूम वन व्याप्ति विशिष्ट है ऐसे पर्वत में दिखने वाला धूम भी वन व्याप्ति विशिष्ट ही है धर ना तो आगे है तस्मात तथा तथा चायम ये हुआ आयम का अर्थ है पर्वत धूम नहीं पर्वत तथा चाय का अर्थ है पर्वत आयम का अर्थ है पर्वत और तथा है पर्वत तथा का मतलब जैसे महान साधि वन व्याप्य धूम वाले हैं ऐसे यह पर्वत भी वन्य व्याप्य धूम वाला है ये तथा चाय का अर्थ निकलेगा तथा का अर्थ है वन्य व्याप्य धूम वाला आयम यानी पर्वत यानी दृष्टांत जैसा है ऐसा ही दार्ष्टान्त पर्वत भी है पक्षे भी है दृष्टांत है सपक्ष और दारष्टान्त है पक्ष जहां साध्य का संदेह है वो पक्ष होता है न? सपक्ष होता है दृष्टान्त तो सपक्ष कैसा है साध्य व्याप्य हेतु है साध्य है हेतु है धूम तो वन्य व्याप्य धूम वाला है का मतलब साध्य व्याप्य हेतु वाला है कौन महानस ऐसे यह पर्वत भी साध्य व्याप्य हेतु वाला है यानी वन्य व्याप्य धूम वाला है यह तथा चायम से बताया गया आगे हैं तस्मात तथा तस्मात यानी वन्य व्याप्य धूम वाला होने से वन्य व्याप्य धूम वाला होने से तस्मात का अर्थ निकलेगा तथा है का मतलब साध्य वाला है वन्य वाला है वन्यमान है वन्य व्याप्य धूम वाला होने से यह पर्वत भी धूम वाला है क्या पर्वत भी वन्नी वाला है वन्य धूम वाला होने से यह तस्मात का अर्थ निकला और तथा निकलेगा। वन्नी वाला है अर्थ वाला हिंदी में संस्कृत में वन्यमान तो वन्यमान अयम पर्वत अनुमिति होगी ये, हो ये तस्मा तथा निगमन वाक्य हुआ निगमन कहते हैं उपसंहार वाक्य को जो प्रतिज्ञा वाक्य है ना वो उपक्रम वाक्य है और निगमन वाक्य है उपसंहार वाक्य इसलिए जैसी प्रतिज्ञा की थी वैसा ही पर्वत है तो प्रतिज्ञा क्या की थी वन्य वाला पर्वत है ये प्रतिज्ञा की थी तो तथाएं का मतलब वन्य वाला ही है क्यों तो तस्मात यानी वन्य व्याप्य धूम वाला होने से हाँ हाँ उपनय वाक्य क्या नाम उप लिंग परामर्श को ही कहा जाएगा उपनय वाक्य उपनय वाक्य यानी लिंग परामर्श तथा चायम पदच्छेद करेंगे तो तथा च अयम और निगमन वाक्य है तथा वन्य धूम वाला होने से पर्वत तथा यानी वन्य वाला है यह निगमन वाक्य है निगमन वाक्य होता है प्रतिज्ञा का ही एक प्रकार से पुनः कथन पहले प्रतिज्ञा का उत्पादन करने वाले हेतु बताया गया वो व्याप्ति का ज्ञान कराना से लेकर के हेतु उदाहरण और उपनय वाक्य ये तीनों से हुआ क्या अनुमिति का हेतु निगम क्या नाम उपनय वाक्य सिद्ध हुआ और तस्मात मतलब जिसको पर्वत में वन्य की पर्वतस्थ धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय नहीं था उसे भी व्याप्ति का निश्चय करा दिया इन तीन वाक्यों ने तीन में से दो वाक्यों ने वाक्य और उप क्या नाम दृष्टांत वाक्य और उपनय निगमन उपनय वाक्य ने दृष्टांत वाक्य और उपनय वाक्य से पर्वत में दिखने वाले धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय हुआ दृष्टांत वाक्य और उपनय वाक्य ये काम करेंगे जिसमें पर्वत में रहने वाले धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय नहीं था उसे वन्य वन्य की व्याप्ति का निश्चय पर्वतस्थ धूम में कराएंगे ये दो वाक्य और जब वन्य व्याप्य धूम वाला पर्वत है ये निश्चित होगा तो फिर व्याप्य बिना व्यापक के रहता नहीं है तो व्याप्य वाला होने से वन्य व्याप्य धूम वाला पर्वत होने से वन्य वाला है यह अनुमित हो जाएगी निगमन वाक्य है उपपादित प्रतिज्ञा वाक्य का उपसंहार प्रतिज्ञा वाक्य का ही उपादन हुआ हेतु दृष्टांत और उपनय वाक्य से बीच वाले तीन वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य के उपपादक है और ये तीन वाक्य तीन वाक्यार्थ का ज्ञान ठीक ठीक हो जाए तो प्रतिज्ञा उपादित हुई माना जाता है और उपादित प्रतिज्ञा का उपसंहार माना जाता है निगमन वाक्य को वो होगा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा का उपसंहार बीच में तीन वाक्य प्रतिज्ञा का उपादन करने वाले हैं तो ये कहा तस्मा तथा इति ये पांच अवयव वाक्य हुए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण कहो या दृष्टांत कहो और उपनय निगमन अने प्रतिपादिता लिंगात पर अग्नि प्रतिपद्य तो अनेचावयवाक्यन इस पंचावयवाक्य से प्रतिपादित जो लिंग परामर्श है वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याक उसे लिंगात शब्द से लेना इससे पर्व अग्निम प्रतिबद्ध थे जिसमें जिसको धूम में वन्नी की व्याप्ति का निश्चय नहीं था उसे भी धूम में वन्नी की व्याप्ति का निश्चय पूर्वक परामर्श हो जाता है और परामर्श से जन्य ज्ञान रूप अनुमिति पर्वत में वनने की हो जाती है लिंगा से न परामर्श ज्ञान को प, परामर्श को उसे लिंग परामर्श कहा गया ना अने लीनम अर्थम गमेति थी लिंगम ऐसी उत्पत्ति बताई थी तो परामर्श लिंग है का मतलब वन्नी में अ पर्वत में अज्ञात वन्नी का ज्ञापक है तो अने लिंगात का मतलब पंचावे वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो लिंग है यानी परामर्श है उससे परोपी अग्निम प्रतिपद्यते तो जिस जिसको धूम में वनने की व्याप्ति का निश्चय नहीं था उसे भी पर्वत में वनने की अनुमति हो जाती है अब ये जो पांच अवयव वाक्य जिस पांच अवयव वाक्य का प्रयोग होता है उसे परार्थन अनुमान करते हैं ना ये कहा तो ये जिज्ञासा हो रही है कि वे पांच अवयव वाक्य कौन है ऐसी जिज्ञासा करने वाले को पांच अवयव वाक्य समझाए जा रहे हैं इसलिए लिखते हैं कि के नाम पंचावय पांच अवयव कौन है तो पांच अवयव बताए गए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनि पंचावयो पंचावयवा हे, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इन पांच वाक्यों को कहा जाता है। ये जो पांच अवयव है वाक्य है ना वो ये पांच है उनके ये नाम है पहले का नाम है प्रतिज्ञा वाक्य दूसरे का नाम है हेतुवाक्य तीसरे का नाम है उदाहरण वाक्य या दृष्टांत वाक्य और उपनय वाक्य चौथा और पांचवा निगमन वाक्य इन पांचों का इसी में उदाहरण में समन्वय करके बता रहे हैं तो पर्वतो इति प्रतिज्ञा पर्वतो वर्ण्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ पहला ये लिखा है मूल में पर्वतो वण्यम इति प्रतिज्ञा ऐसा लिखा है ना और धूमवा इति हेतु धूमवत्वात्त हे ये हेतु हेतुवाक्य है धूमात कहो या धूमवत्वात् कहो यो यो धूमवान स स इति उदाहरणम ये उदाहरण वाक्य है यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महान सादि ऐसे ऊपर से जोड़ सकते हैं यहाँ तक महान सादिक तक हो जाएगा उदाहरण वाक्य और उपनय वाक्य बताया जा रहा है तथा चायम इति उपनय तथा चायम ये उपनय वाक्य है तो अयम से लेना पर्वत को और तथा शब्द से लेना वन्य व्याप्य धूमवान अयम यानी पर्वत वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये हो जाएगा उपनय वाक्य उदाहरण में और तस्मात तथा इति निगमनम तो तस्मात् अर्थ है वन्य व्याप्य धूमवाला होने से तथा यानी नहीं वाला है इति निगम ये निगमन वाक्य है इसे निगमन वाक्य कहा जाएगा जो है वो से जो हाँ हाँ प्रतिज्ञा वाक्य है प्रतिज्ञा कर दी केवल प्रतिज्ञा का तो अर्थ होता है अंगीकार स्वीकार पर्वत में वन्य को स्वीकार करने, करने की प्रतिज्ञा की, स्वीकार कर लिया किसने जिसको पर्वत में वन्य की व्याप्ति क, आ, का वन्य का निश्चय हुआ उस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा कर ली सामने वाले को समझाने के लिए कि देखो यह पर्वत वन्नी वाला है लेकिन इतने वाक्य मात्र से पर्वतो वन्यमान या अनुमिति प्रमा सामने वाले को नहीं होगी क्यों नहीं हो रही है इसलिए कि उसको अभी पर्वत में दिखने वाला जो धूम है उसमें वन्य की व्याप्ति का निश्चय नहीं है यानी व्याप तो इसलिए उसे वन्य की व्याप्ति का निश्चय कराना पड़ेगा धूम धूम में और ये दिखाना पड़ेगा कि यह पर्वत वन्य व्याप्य धूम वाला है तब जाकर के वो स्वीकार करेगा प्रतिज्ञा को तो पहला जो उपक्रम किया पर्वत में वन्य है ऐसा इस उपक्रम वाक्य का इन तीन वाक्य के द्वारा निश्चायक आ गया सामने वाला सामने वाले को निश्चय हुआ किसका साधन का लिंग परामर्श साधन है ना वो हुआ तो फिर परामर्श ज्ञान परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति कहा जाता है तो अनुमिति का निश्चय हो जाएगा कि पर्वत वन्हीं वाला है ये निगमन हेतु से खाली धूम को दृष्टांत तो वाक्य आने के बाद फिर व्याप्य समझ में आएगा अभी तो सामने वाले को खाली धुमात कहने से खाली उसकी बुद्धि में जो आएगा वही लिया जाएगा वह बोलने वाले के बुद्धि में तो है नहीं व्याप्य धूम वाला होने से लेकिन सामने वाला तो कहेगा कि ये तो स... खाली धूम दिख रहा है वन्य की व्याप्ति तो दिख नहीं रही है दिख नहीं रहने का मतलब निश्चय नहीं हो रहा है वन्य की व्याप्ति का तो इसलिए फिर उसे वन्य की व्याप्ति का निश्चय कराना पड़ेगा वो कहेगा धूम वाला होने से वन्नी वाला क्यों होगा तो ये दिखाना पड़ेगा कि धूम वन्य का नियत सहचर है वन्नी को छोड़ करके धूम कहीं पर भी नहीं रहता है ये निश्चय कराना पड़ेगा न ये निश्चय कराने के लिए उदाहरण वाक्य तो कहा तुमने अभी तक धूम को कहीं बिना वन्नी के देखा है क्या पीछे चलो तो महानस में उसकी दृष्टि को ले जाएगा तो वहा धूम को हमेशा वन्नी के साथ ही देखा है तो उन उदाहरण वाक्यों से हो जाएगी व्याप्ति निश्चित धूम में वन्नी की और वन्य की व्याप्ति का निश्चय होने पर धूम में उपनय वाक्य काम करेगा कि तथा चायम तो जैसे महानसादी वन्य व्याप्य धूम वाले हैं ऐसे पर्वत भी वन्य व्याप्य धूम वाला है यह तथा चाय उपनय वाक्य बताएगा तो इस प्रकार ये उपनय वाक्य तक शुरू से लेकर के धुमाथ से लेकर के तथा चाय तक उसे अनुमिति के हेतुभूत परामर्श ज्ञान की प्राप्ति होगी इन तीन बीच वाले तीन वाक्यों से तो परामर्श ज्ञान ये है अनुमिति का हेतु तो अनुमिति का हेतुभूत परामर्श ज्ञान उसके बुद्धि में आने से परामर्श ज्ञान करेगा क्या अपना कार्य अनुमति कराएगा तो तस्मात तथा तस्मात तस्मात्नी ये उपनय वाक्य से उपनय वाक्यार्थ ज्ञान से उपनय वाक्यर्थ ज्ञान है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्या ज्ञान निश्चय इस निश्चय से उसे महानसादि के तरह ही पर्वत में वन्नी का निश्चय हो जाएगा कि ये पर्वत भी मानसादी के तरह वन्नी वाला है यह निश्चय हुआ इसे कहा जाएगा परार्थ अनुमान इन पाँच अवयव वाक्यों के सम्यक अर्थबोध से पर्वतो मान ऐसा निश्चय होता है इसलिए इन पाँच अवयव वाक्यों को कहा जाएगा परार्थ अनुमान वो घटेगा यानी परामर्श को बताने वाले वाक्य का ही नाम है उपनय वाक्य उपनय वाक्य कहो या परामर्श ज्ञान का स्वरूप बताने वाला वाक्य कहो एक ही बात है उपनय वाक्य ही परामर्श ज्ञान का स्वरूप है ओम